माता पिता के ऊपर ये झूठा कलंक ना लगाएं कि बेटी से प्यार नहीं करते अरे माँ की कोख से तो चाहे कोढ़ी भी पैदा हो जाए जो किसी काम का नहीं और उस माँ से कहा जाए कोढ़ी तुम्हारे किसी काम का नहीं इसको दे दो इसके बदले में सुंदर सा बालक दे देता क्या कोई माँ कर सकती है ऐसे बोलो कोई नहीं कर सकती लड़का हो चाहे लड़की माँ ने जिसको जन्म दिया माता पिता सबसे प्यार करते सबको लाड़ लड़ाते हैं ऐसा नहीं ये कलंक माता पिता के ऊपर नहीं लगाओ। हो हाँ इतना तो है कि आज का कलयुग का समाज कुछ ऐसा पथ भ्रष्ट हो चुका है लड़का भले ही दूसरा पैदा हो जाए लेकिन लड़की दूसरी पैदा ना हो इसकी चर्चा में पूर्व में कर चुका हूं इसका अधिक समय नहीं देंगे समय बहुत हो रहा है और कोई प्रश्न अब मैं कुछ कहना चाहूँगा आप तो मुझको तीस सालों से जानते हैं परिचित हैं मुझसे हमारे भावों से विचारों से हमारे जीवन से हमारे स्वभाव से लेकिन जो संस्कार चैनल के माध्यम से हमको देख सुन पा रहे हैं बहुत लोग हमारे बारे में कुछ जानना चाहते हैं एक तो फोन आया बड़ा विचित्र हंसी भी आती है एक फोन आया कहा तो अजीब ही आइटम आई है नहीं सारी दुनिया को रुला डाला इन्होंने <laughs> कहते तो अजीब सी आइटम आई कहते है? <laughs> कि सबको रुला डाला एक फोन आया रुद्रपुर से अब ये संत किसी और को टीका नहीं देंगे टीवी पे <laughs> ऐसा नहीं है सब हमारे महापुरुष महापुरुषों के मुख से जो भी वाक्य है निकलते हमारे लिए सब उनके अमृत वचन होते हैं हमारे जीवन को धन्य करने वाले होते हैं तो अलग अलग भाव बहुत लोगों के फोन आए हर रोज सैकड़ों फ़ोन आ जाते हैं कुछ बातें मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा अपने श्रोताओं से संस्कार चैनल के माध्यम से कि मेरा नीम रहा है मैं यदि तो नियम में इतना कट्टर नहीं हूँ लेकिन मेरा नीम है कभी कभी डेल दे, दे देता हूँ कोई आवश्यक हो मैं कभी किसी से भी फ़ोन पर बात नहीं करता दूसरा मेरा कोई फोन नंबर नहीं फोन ही नहीं है नंबर कहां से होगा बचपन से अब तक मैंने कभी फोन नहीं रखा अपने पास इस चीज से मैं हमेशा दूर रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है इसलिए कोई फोन करे निराश ना हो आश्रम में बहुत लोगों के फोन जाते हैं मुझसे बात हो यह कोई जरूरी नहीं बहुत ज़्यादा जरूरी हो कोई आवश्यक काम किसी का अटका हो कोई दिल की बात ऐसी कोई विशेष हो तो कभी कभी मैं सुन भी सकता हूँ कोई ऐसा कट्टर नहीं व नहीं बाकी मुझसे कोई आशा न रखे कि मैं फ़ोन पे बात करूँ और हमारी जो गुरु परंपरा है उसके बारे में हल्का सा बताना चाहूँगा हमारे गुरु फिर उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु, उनके गुरु, गुरु गुरु हमारी परम्परा सत्युग से प्रारंभ हुई थी भागवत जी के अनुसार भगवान के २४ अवतार हैं भागवत जी में २४ अवतारों की कथा एक अवतार है हंस भगवान २४ अवतारों में हंस भगवान ने शिक्षा और दीक्षा दी है संत कादिक ऋषियों को सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषियों को दीक्षा दी है शिक्षा दी है और साथ में छोटे से ठाकुर जी शालिग्राम स्वरूप चने के दाने के बराबर छोटे से ठाकुर जी प्रश्न था संदिगियों का ब्रह्मा के लिए यह संसार और हृदय चित्त और ये संसार संसार की जो वृत्ति है वासना है यह एक हो चुकी है चित वासना में हो चुका है इससे अलग कैसे हो भगवान का चिंतन कैसे हो संसार से मन कैसे होते भगवान राधा माधव का श्रमण किया है ब्रह्मा ने उसी समय निकुंज भगवान श्री राधा माधव उनकी कला प्रगट हुई कलात्मान निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे उस निकुंज से श्यामा श्याम की एक कला अवतरित हुई और ब्रह्मा जी के सन्मुख प्रगट हो गई एक हंस के रूप में ये चौबीस अवतारों में से एक अवतार है राधा कृष्ण का मिले तनु हंस भगवान उपदेश दिया दी शिक्षा दीक्षा और शालिग्राम सेवा छोटे से गुंजा फल के सदृश यह सत्यों की घटना है फिर सनकादिक ऋषियों ने दीक्षा शिक्षा और सर्वेश्वर ठाकुर जी की शालिग्राम सुर ठाकुर जी की सेवा दी है देव ऋषि नारद जी को त्रेतायुग में फिर द्वापयुग में गोलोकधाम से भगवान राधा माधव का प्रागट्य हुआ उसके बाद लीला का स्वर्ण करके भगवान अंतरहित तो हुए हैं राधा माधव उसके बाद सुदर्शन चक्र को भेजा इस दुनिया में निम्बार का चार्य जी के रूप में और इसकी चर्चा हमारे प्राणों में ग्रंथों में आई है यह सुदर्शन चक्र अवतार हुए हैं तब नारद जी ने शिक्षा दीक्षा और शालिग्राम स्वरूप सर्वेश्वर ठाकुर जी की सेवा आचार्य श्री निबार का चार्य भगवान को दी ये ग्रंथ आप देख रहे हैं इस ग्रंथ को इस ग्रंथ का नाम है श्री गर्ग संगीता इस ग्रंथ में, में पढ़ करके आपको प्रमाण के साथ कह रहा हूं सुना ध्यान से इस ग्रंथ को किसने लिखा गर्गाचार्य जी गर्गाचार जी कौन है यदु वंशियों के कुल प्रोहित हैं। नंद बाबा के कुल प्रोहित है ऋषि जी वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं गर्गाचर जी जब राधा माधव इस दुनिया में अवित हुए उससे पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने शेष नाग को बताया कि मृत्यु लोक में मैं जा रहा हूं वहां क्या क्या लीलाएं करूंगा क्या क्या वहां पर लीलाएं होंगी ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण ने गोलोकधाम में शेष नाग को बताया शेष नाग ने वो सब कृष्ण लीला जो होनी है द्वापुरु के अंत में वो सब लीलाएं श्री कृष्ण की शेष नाग जी ने ब्रह्मा जी को बताई और ब्रह्मा जी ने उन सब लीलाओं को श्री कृष्ण का चरित्र जो भविष्य में होने वाला है अपने पुत्र धर्म को बताया उन सब लीलाओं को धर्म ने सुना चिंतन किया और अपने पुत्र नारायण नाम के ऋषि उनको ये सब श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान करा कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण अवतार लेंगे कि अमुक अमुक प्रकार की लीलाएं करेंगे वो सब लीलाएं धर्म ने नारायण नाम के ऋषि को और नारायण नाम के ऋषि ने वो सब कृष्ण लीला जो भविष्य में होनी है देवी ऋषि नारद जी को सुनाई और नारद जी ने वो सब लीलाएं गर्गाचार्य जी को सुना दी देवी और नारद जी ने कहा जैसे श्री कृष्ण की लीलाएं मेरी प्रेरणा से वेदव्यास ने भागवत के रूप में लिखी है ऐसी कृष्ण की कुछ ऐसी लीलाएं हैं जो भागवत में वर्णन नहीं हुआ उन लीलाओं का जो मैंने सुनी थी नारद ऋषि के मुख से उन सब लीलाओं को आप भी सुनो और आप ग्रंथ की रचना करो तब गर्गाचार्य जी नारद जी की प्रेरणा से ग्रंथ की रचना की श्री कृष्ण की गुप्त रहस्य भरी लीलाएं बहुत सी ऐसी लीलाए जो भागवत में नहीं है कृष्ण लीला वो गर्गाचार्य जी ने अपनी संहिता में लिखी है देव ऋषि से जो भी सुना था तो ये गर्गाचार्य जी महाराज इस ग्रंथ को लिख रहे हैं देव जी की प्रेरणा से और इस ग्रंथ को लिखने में अंतिम भाग में कुछ भविष्यवाणी लिखी है ये ग्रंथ लिखा गया है श्री कृष्ण के अवतार के समय उस समय भविष्यवाणी लिख रहे हैं गर्ग संहिता अध्याय है इकसठवा इसमें लिखा हुआ है कुछ भविष्यवाणी उनको मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं केवल अपनी बात समय कम है गर्गाचार्य जी लिख रहे हैं कि भविष्य में बावन ब्रह्मा शेषनाग और संधिक ये भगवान विष्णु के आदेश से धर्म की स्थापना एवं रक्षा के लिए कलयुग में ब्राह्मण घर में जन्म लेंगे कौन कौन बावन ब्रह्मा शेषनाग और संकाधिक ये भगवान विष्णु के आदेश से धर्म की स्थापना एवं रक्षा के लिए कलयुग में अपने अंश से ब्राह्मण घर में जन्म लेंगे बावन के अंश से विष्णु स्वामी इसी विष्णु स्वामी से विष्णु स्वामी संप्रदाय चला हमारे वैष्णो में चार संप्रदाय एक संप्रदाय विष्णु स्वामी संप्रदाय इसी संप्रदाय में नामदेव आदि महापुरुष इसी संप्रदाय में बल्लभाचार्य जी हुए हैं उनसे जो परंपरा चली बल्लभ कुल के नाम से यह विष्णु स्वामी संप्रदाय फिर कहा कि ब्रह्मा जी के अंश से माधवाचार्य जी होंगे क्योंकि उस समय इन महापुरुषों का अवतार नहीं हुआ था यह भविष्यवाणी कर रहे हैं पांच हजार साल पहले कि माधवाचार्य जी होंगे ब्रह्मा के अंश से माधवाचार्य जी होंगे माधवाचार्य जिसे से गोड़ेश्वर संप्रदाय चला है फिर काके शेष नाग का अंश रामानुजाचार्य जी के प्रकट होगा शेष नाग जी के अंश से रामानुजाचार्य जी महाराज प्रगट होंगे नामानुज संप्रदाय चला इन्हीं के सिद्धांत की एक शाखा उत्तरी भारत में रामानंदाचार्य जी महाराज स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी एक ही सिद्धांत की दो शाखा उत्तर में रामनंद संप्रदाय और दक्षिण भारत में रामानुजय संप्रदाय एक ही सिद्धांत के दो धाराएं तो रामुदयाचार्य जी महाराज शेष के अंश है और बाद में लिखा कि संत का अंश निम्बारिकाचार्य जी के रूप में जन्म लेगा ये निम्बारिकाचार्य भगवान सुदर्शन चक्र के अवतार थे दीक्षा संत ऋषियों से मिले शिष्य गुरु का ही नाद अंश होता है नादरिश्ता होता है तो निम्बार्क निम्बारकाचार्य भगवान सुदर्शन चक्र क्या बता रहे हैं देव नारद ने वो मंत्र जो अपने गुरुओं से लिया था संत आदि से संकादि कृषियों ने जो मंत्र भगवान नारायण के अवतार राधा कृष्ण का सम्मिलित स्वरूप हंस भगवान उनसे जो शिक्षा दीक्षा और शालिग्राम भगवान की सेवा ली थी वो गुरु परंपरा से नारद जी के द्वारा भगवान आद्याचार्य श्री निम्बारकाचार्य जी के पास पहुँची कहा कि ये कलयुग में संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य होंगे ये चारों विक्रम संवत्सर के प्रारंभिक काल में ही होंगे और इस भूतल को अपने संपर्क से पावन बनाएंगे संप्रदाय वहीन मंत्र निष्फल माने गए हैं अतः सभी मनुष्यों को संप्रदाय के मार्ग से ही चलना चाहिए इन संप्रदायों में पापों का नाश करने वाली कृष्ण कथा होती है नारायण पारायण वैष्णवजन इन कथाओं का प्रचन एवं प्रसार करेंगे अड़सठवाध्याय गर्गसिंहिता यह पूरा संस्कृत में ग्रंथ है उसकी मैंने अकेले हिंदी व्याख्या की है यह गीता गोरखपुर से छपा है पांच हजार साल पहले देव ऋषि नारद जी की प्रेरणा से निम्बारकाचार्य गर्गाचार्य जी महाराज ने इनको लिपिबद्ध किया था अब यह प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं तो देव नारद ने आद्याचार्य भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज को शिक्षा दीक्षा और ग्रह की सेवा दी है साधराम भगवान श्री उसके बाद यह संपर्द इस धरती पे आया क्योंकि हंस भगवान का अवतार ब्रह्मलोक में हुआ था संत का जो निवास है ब्रह्म में है नारद जी का भी निवास ब्रह्मलोक में है और सुदर्शन चक्र जब दुनिया में आए हैं भगवान श्री निम्बारकर महाराज के रूप में तो इस धरती पर आए धरा पे गोवर्धन के पास नेम गांव उनकी साधना स्थली रही है यही पर देवेश नारजी ने उनको दीक्षा दिया है गोवर्धन में जहां पर दीक्षा दिया उस स्थान का नाम है नारद कुंड देवी नारद ने भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी को जहाँ पर शिक्षा दीक्षा उपदेश और सालिग्राम सरेश्वर की पूजा दी है वो स्थान आज भी है उसके बाद साधना करते करते देवी ऋषिनाथ की कृपा से श्री भगवान निम्बारकाचार्य जी के भीतर भाव देह प्राप्त हो गया प्रकट हो गया भगवान की रंग देवी सखी का राधरानी की निकुंज की सखी रंग देवी उस भाव से भावित हो गए भाव देह के रूप में स्वयं रंगदेवी जी ने अवतार लिया अब भगवान निम्बार काचार्य जी आपकी भाषाओं के हैं टू इन वन हो गए निम्बारकाचार्य जी कौन है ठाकुर जी के धाम से सुदर्शन चक्र जी आए हैं जन्म ग्रहण करके और उनके भीतर जो भाव देह है वो रंगदेवी जी का है जैसे आप लोग जागृत में ये होते हो शरीर जो और स्वपन में कुछ और होते हो कहीं कहीं घूम रहे होते हो जैसे तुम दो दो बन जाते हो एक शरीर से लेटे हो बिस्तर पर और एक शरीर से सपने में विचरण कर रहे हो कहीं से कहीं इसी प्रकार दो शरीर हो गए बाहर के शरीर से कौन है तो सुदर्शन चक्र भगवान और भीतर बाहदेह के रूप में रंगदेवी नाम की सखी बन गए निकुंज प्रवेश से पहले भगवान ने अपने पंच जन नाम के शंख को भेजा जाओ भक्ति का प्रचार करो तुमसे पूर्व में सुदर्शन चक्र गए थे प्रचार करने के लिए अब शंख को कहा अब तुम जाओ तब शंख जी महाराज आए पांच जना शंख श्री जी के रूप में आए भगवान श्री निबारकाचार्य जी ने दीक्षा शिक्षा और सालिग्राम सेवा श्री निवासाचार्य जी महाराज को दिए ये निवासाचार्य जी गोवर्धन में ही राधा कुंड के किनारे जो ललिता कुंड है ललिता कुंड के पास रहे हैं आज भी इनके चरण चिन्ह महाप्रांकित है, वो पावन स्थल है ललिता कुंड के किनारे जहाँ श्री निवासाचार्य जी महाराज रहे उसके बाद ये आचार्य पीठ पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी संत में हैं केशव कश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज जिनके अनेक चमत्कार भक्तमाल में इनकी कथा है मैं जो सुना रहा हूं भक्तमाल के आधार पे सुना रहा हूं पूरी कथा नहीं क्योंकि समय कम है निबारिकाचार्य जी की कथा भक्तमाल में है हंस भगवान की कथा भक्तमाल है केशव कश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज इनकी कथा भी भक्तमाल में है कश्मीर कश्मीर में अधिक रहे वहां भक्ति का प्रचार किया उसका प्रभाव आज तक देखा जाता है वहां जो प्रकांड विद्वान है भारत में दो जगह के विद्वान बहुत प्रसिद्ध है काशी के विद्वान एक कश्मीर के कहा कश्मीर के पंडित तो वहां विद्वता कहां से आई श्री केशव कश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज वहां पर उन्होंने अपना स्थायी निवास किया था वहां के ब्राह्मणों को भक्ति में औत प्रोत्त कर दिया था फिर मथुरा रहे इन्हीं के शिष्य हुए हैं श्री भट्ट जी महाराज जो हितु सखी के अवतार थे उन्होंने युगल शतक लिखा राधा माधव की निकुंज लीलाए 100 शतक लिखे श्री केशव किश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज बोले भट्ट जी महाराज से कि वत्स तुमने जो चरित्र लिखे राधा माधव के प्रेम में दिव्य क्रीड़ाएं साधारण लोग कहा समझ पाएंगे इनको वो तो काम लीला ही समझेंगे इसलिए इन ग्रंथों को सबको जो लिखे जमुना जी में बाधा प्रिया प्रीतम की निकुंज लीलाएं संसारी लोग क्या समझेंगे वो तो काम क्रीड़ा ही मानेंगे अपराधी बनेंगे इसलिए सबको जमुना जी में ग्रंथ में सो पद थे ऐसे उन्होंने सो ग्रंथ लिखे सबके सब, सब जमन में बाधी लेकिन जमन मैया ने निन्यानवे ग्रंथों को अपने में लीन कर लिया एक ग्रंथ को छोड़ दिया बाहर तैरने लगा एक पानी की बूंद भी लगी बाहर आ गया वो ग्रंथ आज भी उसका नाम है युगुल शतक जिसका हम लोग पाठ करते हैं। भट्टी महाराज के शिष्य में हरि व्यास जी महाराज जिन्होंने अपने सदगुरुदेव भगवान के दर्शन किए गोद में राधा माधवी राजमान है भट्ट जी महाराज के इस रूप में हरि व्यास जी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन किए थे और कैसे की साधना क्या थी गिरिराज के प्रकार महारोज भिक्षमा के उदरपूर्ति करो हर समय नाम जब करो गिरिराज के हर रोज एक परिक्रमा कर कहीं कहीं लिखा कि 24 साल तक ये साधना चली कहीं जगह लिखा तीन साल तक ये साधना चली जो भी हो गिरिराज के की करके 24 साल के बाद जब पहुंचे गुरुदेव भगवान के पास तब उन्होंने अपने गुरु की गोद में राधा माधव को देखा दर्शन किए शास्त्र दंडोद प्रणाम किया बट जी महाराज दिव्य दर्शन देते हैं उसके बाद निकुंज में प्रवेश से पहले इनको सेवा दे गए श्री हरिव्यास जी महाराज को शिक्षा दीक्षा और सालिक रामस्वरूप ठाकुर जी की सेवा इन श्री हरि हरिव्यास जी महाराज के 12 शिष्य हुए हैं जिनमें एक शिष्य श्री शोभुराम देवाचार्य जी महाराज जो जिनके जन्मस्थली आपके बूढ़िया गांव में है 12 इनके शिष्य हुए हैं ाम देवाचार्य जी महाराज की भी कथा भक्तमाल में विस्तार भक्तमान करूंगा एक शिष्य थे हमारे गुरु परंपरा से श्री परशुराम जी को आचार्य पीठ अर्पण की गई श्री परशुराम देवाचार्य महाराज पुष्कर अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा से भक्ति का प्रचार करने के लिए मरस्थो लगाए राजस्थान में वहीं पर आचार्य पीठ की स्थापना की तब से आज तक हमारी आचार्य पीठ सलेमाबाद पुष्कर क्षेत्र में है हमारे सदगुरुदेव भगवान जो श्री स्वरूप में प्रकट हैं आप दर्शन कर रहे हैं इस समय आचार्य पीठ पे आप सुशोभित हैं और आपका आध्यात्मिक परिचय क्या है सुनो राधा रानी की प्रिया सखी हैं युगल प्रिया आप उन्हीं के अवतार हैं युगल प्रिया सखी के अवतार बाहर से दाढ़ी वाले साधारण हैं और भीतर से युगल प्रिय सखी अपने प्रिया प्रीतम को लाड़ लडाती रहती हैं जैसे आप लोग सपने में अनेक प्रकार की लीलाएं देखते हैं सपने में ऐसी महापुरुष आंख बन करके अपने भाव देह से निकुंज में हर रोज प्रवेश करते हैं अपने प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं पूजा श्री गुरुदेव भगवान की निकुंज में सेवा है प्रिया प्रीतम की इत्र सेवा करती है युगल प्रिया सखी प्रिया प्रीतम की इत्र से सेवा करते आपका आशीर्वाद हमने प्राप्त किया है आपकी कृपा इस दिन पे हुई है वही प्रसाद आप सबके बीच में मैं वितरण करता हूं अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नम्र एक और भक्तमाल है सर्वेश्वर भक्तमाल हमारे समस्त आचार्यों का हंस भगवान से लेकर हम तक हमारे जो सदगुरुदेव भगवान हैं, ये हंस भगवान से 48वीं पीढ़ी में हुए हैं तो सर्वेश्वर भक्त माल में इन सब आचार्यों का वर्णन आया है समय हो रहा है मैं अधिक व्याख्या नहीं करूंगा कहना सुनना तो बहुत है मुझको समय मना कर रहा है और जो मैंने सुनाया अब तक तो यही भक्तमाल नहीं है भक्तमाल तो इतने ग्रंथ हैं इतनी कथा हैं कि मैं कई साल तक लगातार हर रोज नए नए भक्तों का चरित्र सुनाऊ तभी समाप्त नहीं हो सकती मैं एक दो बातों कहूंगा शांति से बैठकर सुनेंगे तारीख बताओ क्या क्या उन्नीस मई से 25 मई तक 19 मई से 25 मई तक हिमाचल प्रदेश में सोलन नौनी यूनिवर्सिटी शिमला के पास वहाँ पर भक्तमाल कथा होने जा रही है जो आना चाहे, वो आकर के कथा सुने वहाँ सब व्यवस्था होगी खाने पीने की हर रोज वहाँ भंडारे चलते हैं १९ मई से २५ मई तक नोनी यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश शिमला के पास ठंडे हवाएं खाओ पर कथा का आनंद लो गर्मी में और दूसरा समाचार है कि पुरुषोत्तम मास गोरधन में भक्तमाल की एक महीने तक कथा होने जा रही है पुरुषोत्तम मास जिसको अधिक मास कहते हैं यहाँ के भाषा में जिसको लौंद का महीना बोलते हैं तो पुरुषोत्तम मास अधिक मास में ये जो प्रारंभ है ये सत्रह जून से है नहीं सत्रह से ना सत्रह जून से सोलह जुलाई तक सत्रह जून से सोलह जुलाई तक पुरुषोत्तम मास है एक महीने के लिए गोवर्धन प्रेम निकेतन आश्रम कृष्ण परिवार सेवा संस्थान एक महीने के लिए वहाँ कथा होने जा रही है भक्तमाल की हर रोज नए नए चरित्र होंगे आप आ सकते हैं भोजन पानी की व्यवस्था है ठहरने की व्यवस्था है कोई भी आ सकता है और उसमें पुरुषोत्तम मास के प्रथम सप्ताह सत्रह जून से तेईस जून तक श्री लालचंद जी अम्बाले वाले उनकी तरफ से कथा होगी और 24 जून से 30 जून तक अधिक मास के द्वितीय सप्ताह में जो कथा भक्तमाल होगी वो सरस्वती माता जी हैं हमीरपुर से उनकी तरफ से होगी और आज रुद्रपुर में एक संत है महापुरुष वो पूरी कथा उन महापुरुषों ने सुनी है बड़े प्रसन्न थे तो उन्होंने हमको फोन पे बताया कि आपकी कथा हम भी चैनल पे लाइव दिखाना चाहते हैं रुद्रपुर में उसके लिए समय की बात करी थी अभी मैंने समय नहीं बताया कोई निश्चित नहीं हुआ है ये कहा था महीने दो महीने में ही हमको समय चाहिए जैसा भी होगा तो रुद्रपुर में उत्तराखंड में टीवी चैनल पे लाइव ये कथा आ रही है और अक्टूबर लास्ट वीक क्षेत्र में भक्तमाल कथा हो गई इसका भी सीधा प्रसारण चैनल पे टीवी चैनल पे दिखाया जाएगा और बहुत लोगों के फोन आए हजारों लोगों के फ़ोन आए भक्तों के इनसे सब सुनते रहते हैं कि हम कथा कराना चाहते इसका चार्ज क्या है तो मैं बताना चाहूँगा हम संत हैं फकीर हैं मैंने बताया है कि चालीस रुपये लेके घर से निकला था जो किराए में खर्च हो गए तब से आज तक मैं ठंड गोपाल हूँ हाँ भक्तों के द्वारा गोवर्धन आसन चल रहा है उसकी व्यवस्था के लिए अपनी तरफ से कथा कराने वाले कुछ भी दे सकते हैं एक रुपये दो सावा रुपये दो जो तुम्हारी इच्छा लेकिन इतनी इच्छा हमारी अवश्य है कि दक्षिणा में तुम भले एक रुपये दो लेकिन अधिक से अधिक लोग कथा का लाभ लें टीवी किसी भी चैनल पे जो आपको अनुकूल पड़ता हो टीवी चैनल पे कार्यक्रम दिखाएं ये कथा सब लोगों को सुनाएं ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि सब इससे अधिक से अधिक लाभ लें हमारी कोई डिमांड नहीं है और दक्षिणा के बिना कथा का फल मिलता नहीं ऐसा शास्त्र का विधान है कर्मकांड का विधान है तो दक्षिणा के रूप में आप सौ रुपये देंगे वो हमको स्वीकार लेकिन कथा पूरे विश्व इस कथा का सुने ये हमारी इच्छा है और एक बात और कहूंगा कि कोई यह ना सोचे कि जो कथा यहां सुनाई है अगली भगतमाल में भी यही कथा होगी हमने सुन तो ली है कथा कितने सालों से यमुनगर हमारी भक्तमाल कथा सुन रहा है हर बार नई नई कथे होती है भक्तमाल में हजारों भक्तों के चरित्र हैं हमारी कोशिश रहती है हर बार नए चरित्र सुनाए जाए अभी यद्य हमने यहां पर इक्कीस चरित्रों का ये रखा था कि किस चरित्र सुनाएं लेकिन शायद सात आठ चरित्र ही सुना पाए थोड़ा व्याख्या होगी वो भी व्याख्या इसलिए कुछ लोगों ने विशेष रूप से आग्रह किया था कि कथा तो सुनाई रहे हैं हम सुनते रहते हैं आपके जो प्रवचन है कथाओं के बीच में जो आप देते हैं उससे हम बहुत प्रभावित हैं आप प्रवचन ज़्यादा रखें और चरित्र कम रखें इसलिए हमने उनकी बात को स्वीकार किया है इस्लाम कथा के बीच बीच में अपने प्रवचन अपने विचार आप लोगों को देते रहे हैं इसलिए कथाएं जो हमने सोचा था कि 21 भक्तों का चरित्र हो उनका नहीं हो पाया 8-9 7-8 भक्तों का चरित्र हो पाया जो प्रभु इसमें आप संतोष करेंगे और हमारी जन्मभूमि बहुत लोग प्रश्न करते कहाँ के हैं हमारी जन्मभूमि इसी यमुनानगर की है पास में गांव है टोपरा कला गांव वो हमारी जन्मभूमि है गाँव के लोग हमसे प्रभावित नहीं बल्कि हम भी उन सब लोगों से प्रभावित हैं। सब लोग नाम की मस्ती में किसी का नीम नहीं टूटता कोई चौंसठ माला कर रहा है कोई सोलह कोई बत्ती पूरा गांव लगाए भाजी भक्ति में ऐतिहासिक स्थल है टोपरा कला वहां पर बलराम जी के नाम से एक स्थान है रामकुंड जिसको रामकुंडी ही वहाँ की भाषा में बोलते हैं बीच में स्थल है और चारों तरफ पवित्र सरोवर है उसकी बहुत महिमा है लोग अनभिज्ञ जानते नहीं अब उसके जीर्णोद्धार के लिए हमने थोड़ा कदम उठाया पाँच छः सालों से हम बार बार कहते गए लोगों ने साथ दिया प्रभु का ऐसा विचित्र विधान ही बना अभी तीन दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी आए थे दौर में गांव के पास में उन्होंने टोपरे टोपरा गांव की के लिए उसके उत्थान के लिए जीर्णोद्धार के लिए सौंदर्यकरण के लिए साफ सफाई के लिए 50 करोड़ रुपये दिया है जिसमें 42 करोड़ तो केंद्र सरकार ने दिया है 42 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है और 8 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दिया और साथ में जो वहाँ पर रामकुंड बनना है अलग से उसके लिए और दिया है पार्क के लिए भी सुंदर पार्क हो सौंदर्यकरण हो पर्यटक स्थल घोषित कर दिया पूरे विश्व के लोग उस गांव को देखने आए ऐसा प्लानिंग हो रही है और राज्य सरकार की तरफ से केवल रामकुंडी के लिए जो शोर की सफाई होनी है उसके लिए 66 लाख रुपये अलग से पैकेज दिया है और अभी सरपंच साहब वहां के बैठे कथा में आए हैं सुनने के लिए सरपंच साहब ने भी कहा मैं भी पंचायत के लिए पंचायत की तरफ से स्थान के लिए 20 लाख रुपया अनुदान दे रहा इसका इतिहास क्या है टोपरे का तो ये नाम आप लोग नोट कर लो टोपरा कला बस गूगल में जाकर सर्च मारो पूरा इतिहास नेट पे आ जाएगा और मैं धन्यवाद देता हूँ कि राधा कृष्ण परिवार यमनगर के जो कार्यकर्ता हैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ धन्यवाद देता हूँ शुभकामना आशीर्वाद देता हूँ जिनके अथक प्रयास से जिनकी लगन से आज यमनगर ही नहीं हरियाणा ही नहीं भारत ही नहीं पूरा विश्व इस कथा से लाभान्वित हुआ है इनमें श्रेय है राधा कृष्ण परिवार यमुना नगर सब लोग यहाँ विराज में सब का नाम नहीं ले पाऊंगा सामूहिक रूप से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ संस्कार टीवी चैनल को संस्कार चैनल से जुड़े समस्त कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बड़ी सावधानी के साथ बड़ी लगन के साथ बहुत कला के साथ मिक्सिंग करके इस कथा का सीधा प्रसारण टीवी में दिखाया बहुत बहुत धन्यवाद देता बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामनाएं आप सबके लिए श्रोताओं के लिए जो समय से पहले यहाँ पहुँच जाते थे लगन के साथ कथा सुनी धन्यवाद करता हूँ उन सब टीवी चैनल पे जो बैठकर कथा सुन रहे हैं जिन्होंने अनेक फ़ोन किए हमारा उत्साहवर्धन किया हजारों ने कितने हज़ार फोन आ चुके हैं उठाते ही नहीं बस मिस क्या ला रहे हैं 150 फोन उठा पाए होंगे लोगों ने इस भक्तमाल की प्रशंसा में क्या क्या कहा मैं अपने मुख से नहीं कह पाऊँगा लोग बहुत प्रभावित हैं इस कथा से बहुत प्रसन्न हैं सबका आशीर्वाद सबकी शुभकामना मेरे साथ हैं मुझको जो प्यार मिला पहली बार संस्कार चैनल के माध्यम से जब लोगों के बीच में आया हूँ मुझको जो भक्तों का प्यार मिला है मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत शुभकामनाएं बोले सतगुरुदेव भगवान की जय राधा कृष्ण परिवार यमुनानगर के सभी सदस्यों की ओर से समस्त यमुनानगर निवासियों की ओर से पूरे हरियाणा वासियों की ओर से पूज्य श्री का कोटि कोटि धन्यवाद हमारे पास वो शब्द नहीं है जिसके माध्यम से हम आपका धन्यवाद कर सकें आपने जो कृपा बरसाई है इस धरती को पवित्र किया है उसके लिए हम इस जन्म क्या जन्म जन्म तक आपका अभारी रहेंगे आपका ऋण नहीं उतार सकते कितने लोग लाभान्वित हुए हैं इस कथा से पूज्यश्री स्वयं बता चुके हैं कर्नाटक से उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल से न जाने कहां-कहां कहाँ से फोन आ रहे हैं अपने अपने मित्रों पर जो इसकी प्रशंसा कर रहे हैं और उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है जो जागृति आई है मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ मेरा सभी से निवेदन है कि आरती के पश्चात कुछ समय के लिए सभी यही पंडाल में रुकेंगे कुछ और धन्यवाद ज्ञापन हैं कुछ सूचनाएं हैं वो सभी आपको दी जाएंगी क्योंकि समय कम है उसी के बाद प्रसाद वितरण होगा आज अंतिम दिवस है तो इसलिए आज इस सूचना का आप सभी पालन करें मैं इससे पहले कि यजमान आरती के लिए आए मैं आमंत्रित करता हूं बल्लारपुर पेपर मिल मैनेजमेंट से हमारे बीच में श्री सुखदेव शर्मा जी आए हैं उनका धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि यह जो सहयोग इस पंडाल के माध्यम से यह जो ग्राउंड हमें मिला है पेपर मिल मैनेजमेंट की ओर से यह आपके प्रयासों से संभव हुआ है कि वो कृपया आए पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें शाहबाद से भी अपने बीच में कुछ साधक आए हैं भक्तजन आए हैं जो महाराज जी के शिष्य हैं उनसे भी निवेदन है वो कृपया मंच पर आएँ पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें श्याम स्नेही संकीर्तन मंडली जगाधरी के सदस्य आए हैं उनसे भी मेरा निवेदन वो भी कृपया मंच पर आए पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें सभी यजमानों से मेरा निवेदन कि वो भी कृपया आरती के लिए मंच पर आएं और आरती के पश्चात सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे ऐसी पुनः मैं सूचना दे रहा हूं आरती आरती गाओ भक्त माल सुन सुन सुन सुन हृदय बसाओ भगते सुख पाओ भगतो भारती गाओ भक्त भारती सुने सुने दे बसाओ भगतो हरि भगते सुख पाओ भगतो हरि भगतन की गाथा पावन हरि भगतन की गाथा भगवान लो लुभाने हरी गुरु भे हरी गुरु संतरी जाओ भक्तों कर भक्ति सुख पाओ भगतो आरती गाओ की सुने सुने दे बसाओ भक्तों कर भक्ति सुख पाओ भगतो माल जै सुने सुनावे भक्तमाल जै सुने प्रेम भक्ति ही में आवे प्रेम भक्ति ही में आवे हरी सोने हो जय हरी सोने लगाओ भगतो भक्ति सुख पाओ भक्तों आरती गाओ भक्त मारगी सुने सुने दे बसाओ भक्तों कर भक्ति सुख पाओ धरण तेरीश गिराधरण प्रभु शरण गिरा धरण प्रभु शरण जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम सभी